सर्वेश पदार्था नाम यथायत्मु तो अंतर भावक सत्त पदार्थम देखो न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए गए न्याय में 16 पदार्थ और यहाँ तो पे पदार्थ आपने कहा था इसमें न्याय दर्शन नहीं है यहाँ पर चर्चा तो नहीं न्याय का भी चर्चा क्योंकि सर्वेशां पदार्था नाम मनो जो सोलह पदार्थ उनको यथा जो जैसा योग्य वैसा वैसे, वैसे क्ते माने इन उक्त साधो में ही अंतर्भाव कर दिया गया है अतएव सतैव पदार्थ साधार्थ ग्रसित हो जाता है किसको किस में अंतर भाव करना है सोलख कौन है और किसको आपने किसमें अंतर्भाव किया है थोड़ा प्रमाण से प्रमाण प्रमेय आई है ना प्रमाण को उन्होंने द्रव्य गुण और अंतर्भाव द्रव्य गुण प्रमाण कैंसर ने किसको लिया प्रतिश्रमण क्या है इंद्रिया में प्रतिश्रमण इंद्रिया क्या है द्रव्य चेज का कार्य द्रव्य तीनों प्रमाण आपका प्रमाणों को हमने द्रव्य और गुण में अंतर्भाव ठीक हो गया अब प्रमे तो प्रमे तो सारे पदार्थ प्रमेय है आत्मा शरीर इंद्रिया नाम द्रव्य आत्मा शरीर प्रमेयों को द्रव्य में अंतर्भाव कर दिया और रूपा जो विषय है अर्थों को बुद्धेश बुद्धि को गुण में अंतर्भाव कर दिया मन को द्रव्य में धर्म रूपा प्रमेय को तो आत्म प्रवृत्त गुणे गुण में डाल दिया दोष से गुण में दोष को भी गुण में मरणोत्तर काय स्थिति को संयोग रूप से और संयोगात्मक की है एक शरीर को छोड़ा दूसरे चरित संयोग होना है मरणोत्तर भाव इसलिए उसको भी गुण में डाल दिया फल अर्थस्य प्रयोजन रूपा जो फल है उसके यथा यथातम कि किसका क्या प्रयोजन है जिसका जो भी प्रयोजन है उसको प्राप्त करेगा द्रव्य है अंतर्भाव इनके मोक्ष अभाव रूपा है कैसे विचार करके बताएंगे अपवर्ग मोक्ष है अभाव आत्म दुख का भाव का नाम मोक्ष है संशय को कहा डाला आपने गुण में तो ज्ञान विशेष का नाम है ना संशय अयथार्थ ज्ञान का एक कर दिया संशय को इसे संशय से जो गुणे कामना विषय रूपये भी कामना विषय रूप ही है प्रयोजन से यथातम द्रव्यादु फिर प्रयोजन को जो अलग लिया फल से अलग प्रयोजन को गिना उन्होंने उस प्रयोजन को यथाथम यथा द्रव्यादि में लेना और दृष्टान्त से दृष्टान क्या होगा कहीं महानस दृष्टान्त है कहीं कुछ दृष्टान्त है पशु पक्षी सबको दृष्टान्त बना लेते हो वो सब इससे द्रव्य में आ गया द्रव्यादि सभी एक जाति घटक जाति को दृष्टान्त बना दिया आपने प्राणिक प्राणिक दृष्टान प्राणिक दृष्टान है उसको द्रव्यादिभाव सिद्धांत से यथाय तुम द्रव्यादो सिंत स्वीकार किया जो उसको भी यथाय द्रव्यादि में डाल देना और अवय अस्व तर्क निर्णय से चुण अवयवी गुण में तर्क को भी गुण में निर्णय को भी गुण में डाल दिया गया तत्व, कथारूपा वादस्या। तत्व जो कथा रूप से वाद जिसको कहते हैं और जीतने की इच्छा से जो कथात्मक जल्प है और सबोचात्मा ही जो कथा रूपी विधंडा है ये तीनों शब्द रूपी गुण में तो कथा के बोलना शाह करना यह तो शब्दात्मक है जिससे गुण में चला जाएगा और अंत में तेरवा हेत्भाषों को यथाय द्रव्य दिंग ना कौन सा हेतु किसी द्रव्य हेतु बना दिया वो द्रव्य हेत्वास द्रव्य में चला जाएगा एक गुण को बनाया जिसे रूपत्वास हेतु बना दिया था आपने है ना तो ऐसी चीजें गुण में चले जाएंगे हेत्वाभाष द्रव्य गुण आदि सभी में चला जाएगा अर्थांतर कल्पनाया दूषणा विधान रूप छल अर्थांतर कल्पना करके दोष का विधान करना रूप जो छल किसने कहा यहां पर जो है भाई रूप गुण है अरे दूसरे अरे आदि गुण तो गुण होते रूप गुण होता है क्या hmm. ऐसा जो है अर्थ का तो अनर्थ करके उल्टा पुल्टा तो करके छल पूर्वक दूसरे को धोखा देना परास्त कर देना शास्त्रार्थ में वो जो छल नामते हैं कहते हैं उसे पद छले वाक् छले वाक्य छले चनेल है उन छलों को गुण में अंतर्भाव असद उत्तर से क्या असद उत्तर रूपा तो जाति नाम का जो दोष होता है शास्त्रार्थ में उसको भी शब्द रूपा गुण में आपने जो जवाब दिया असद जवाब है और अंत में निग्रह स्थान यह बाईस प्रकार का है शास्त्रार्थ में निग्रह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है बाईस प्रकार से व्यक्ति को निग्रह स्थान स्थापित कर सकते शास्त्रार्थ में ये शास्त्रार्थ पहले शुरू होने से पहले हमेशा एक समय बंद होता है समय बंद का मतलब है सीधे सीधे नियमावली बनती है मैं आप किस दर्शन को जानते हैं किस दर्शन को अपना सिद्धांत मान करके हमसे शास्त्रार्थ करने हैं बताओ वो कहेगा मैं संप्रदाय का हूं माध्य दर्शन के अनुसार आपसे शास्त्रार्थ करूंगा फिर आप कहेंगे हाई मैं शंकराचार्य के मानसार अद्वैत दर्शन केवल अद्वेद को आपसे शास्त्रार्थ करूंगा तय हो गया अब मैं अद्वेत को हट करके कहीं अन्य का प्रयोग करूं तो हम हार गए वो अपना को को छोड़कर पकड़ के लाता है हमें दबाने के लिए तो हार जाएगा उसको निग्रह स्थानीय उन सारी चीजों के यथाएथम द्रव्यदि में अंतर्भाव कर लेना चाहिए इस प्रकार से पूरे सोलह पदार्थो द्रव्यदि सब पदार्थों में ही अंतर्भाव कर दिया गया ठीक है अंतर्भाव हो गया लेकिन इसके क्या लाभ होगा इन सब पदार्थों का ज्ञान से ये तो नहीं पता है पदार्थ ज्ञान तो करा दिए कहते पर कहते मोक्ष है ऐसे ही सकल श्रुद्धि सूत्रकार ने भी यही बात कहा इसलिए आम अनंत बहुवचन गुरावात्मनिच्वर बहुचन प्रेम जीतो वेद वाक्य है गुरु और ईश्वर अपनी आत्मा के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है एक वचन प्रयोग नहीं होता इसनेंती ऋषि का भी है वचन श्रुति स्मृति के ऋषियों का इस स्वयं न्याय सूत्र कणाध सूत्र बने वैश्विक सूत्र बनाए वाले गौतम और कणाध ऋषियों का यह सिद्धांत है कि मोक्ष ही पदार्थ ज्ञान का पर्व प्रयोजन है सच है एक विंशित दुख ध्वंस मोक्ष कैसे मिलेगा इक्कीस प्रकार के दुखों का अत्यंत ध्वंस होना टेम्पररी नाश नहीं है। यहां तात्कालिक ध्वंस होने से काम नहीं चलेगा फिर दोबारा आते का गया। एक आदमी ने अपने पति से बहुत बिगड़ गया नाराज हुआ धर छटा चाटा पोटा मार दिया, पिटाई कर दिया दबा दिया ठीक है दबा दिया क्या होगा परमानेंट दब गई वो है जब तो फैलेगी पता चल गया दोबारा तो कैसी फैलेगी पूरी तैयारी के साथ फैलेगी अपने भाई को बुलाएगी सबको बुला के पकड़ के रखेगी घर में तब फैलेगी अब कर ले तो थप्पड़ बार देखता कैसा मारेगा खतरनाक होता है दुख जो होता है तात्कालिक जो दुख का नाश होता है उसके लिए जो भी साधन अपना होगा उससे और भयंकर दुख झेलना पड़ता है इसे तात्कालिक नाश करने का प्रयास हमें कभी नहीं करना चाहिए उस दुख का परमांट के पर सोचो पर बहुत दुखी था से। क्या बड़ा परेशान करती है डराती रहती है हमको हम तो तो, तो इज्जत का सवाल क्या करें बार बार इमाय के जाएगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी मैंने कम उम्र का कहीं तेरे को तो है नहीं डेढ़ पैसे का हमसे ले पांच पैसे का कल कुछ नहीं जैसे कहेगी ना कर ले टिकट ले बोल उसको बोला नहीं तो अभी टैक्सी बुलाता हूँ चल उठा जाब मैं जाऊंगी बोलेंगे जानता है नहीं वो तो ऐसे ढोंग होता है अच्छा मैंने कहा करके देख वो गया मीरठ का था वो थी बागपत की बागपत और खतरनाक मीरठ टैक्सी वहां की लौंडिया पूछना क्या बात हुई बोली तन के बोली सर क्यों फिर कर फुक करूंगी ऐसा करूंगी ठीक है बाबा ते जो करना है कर ठंडेगा अभी मैं टैक्सी बुलाता <laughs> हूँ फोन दिया टैक्सी पीम पी करने लगा जैसे वो घबरा गई सर भगाई देगा लगता है तो मेरे को भगाई दे छोड़ी देगा मेरे को आज नहीं चाहूंगी क्यों आज क्यों नहीं अरे जो कल करना है जो आज कर ले जो आज करना है तो अब कर ले चल तो अभी अभी बैठ जा गाड़ी में नहीं गलती होगी माफ कर दो ठीक हो गया लास्ट टाइम मैं आ गई तो परमानेंट उपाय सोचा करो भिड़ो बात हर दुख का ध्वंस अनेक प्रक्रिया इधर शाम दान दंड फिर नीतिकारों ने बताया से कोर में कोशिश करो नहीं होता है बड़ा तो डराव धमकाओ दंड दो कोई भी राशन कांड में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भेज कर फूट डाल के अपना राज करो, तो दुखध ध्वंस का आत्यंतिक दुखध क्या है आत्यंतिक तो क्या है आत्यंत स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीनत्व आत्यंत स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव के असमानकालीन आत्यंत स्व दुखध ये जिस अधिकरण में रहेगा वहां दोबारा बार दुख का प्रागभाव नहीं होना ध्वंस हुआ है, वही तो प्राग भाव रहेगा तो फिर दोबारा दोबारा काल में नहीं होना चाहिए का। थी थी थी थी। अरे दुख ध्वंस आपकी आत्मा में हुए इक्कीस प्रकार का दुख ध्वंस आपकी आत्मा में है दुख का है आत्मा गुण माना गया सुख दुख तो दुखध ध्वंस भी कहा समय कारण में ही रहेगा पहले विचार अभी भी पढ़ चुके हो तो दुख ध्वंस जो आता में किस प्रकार के तो जिस आत्मा में है उस आत्मा में उस अधिकरण में तब तो समान काल वृत्ति रूपेण दुख दुखभाव नहीं होना चाहिए उसी काना नाम दुख ध्वंस का आतंक दुखधध्वंस से इधानीम सत्व असमी नाम अपनी मुक्तत्वा प्रतिवार असमान काली क्यों कहा दुख ध्वंस हमारे साथ अपने पास भी है ना इस समय में भी हम लोग के से आत्मा कैसा है दुख परागभाव भी है कुछ दुखों का ध्वंस भी हो रखा है है ना अनेक दुखों का ध्वंस बचपन से अभी तक अनेक दुख झेल चुके हैं उन दुखों का ध्वंस आपकी आत्मा में है और अनेक दुख अभी भविष्य में आने वाले हैं उनके परागभाव भी है बस यही अंतर है आत्मा और मुक्त में मुक्त पुरुष में केवल दुख ध्वंस दुख प्रागभाव नहीं होता और आप भी आत्मा में दुख ध्वंस के साथ साथ इदानी इस समय में भी क्या है नागभव असमदाजी नाम अपनी मुक्तत्व आपत्ति वारण आया हम लोगों के अंदर मुक्तत्व तो के आपत्ति वारण करने के लिए कहा प्राग असमान ये कहना जरूरी है दुख ध्वंस समानाधिकरण हो जाएगा तो हमारे अंदर मुक्तत्व आ जाएगा केवल आप दुख ध्वंस समानाधिकरण प्रतिकम आत्यंतम लोगे तो हम लोग के आत्मा दुख ध्वंस है तो में समाज मान लोगे तो हम लोग भी समुक्त हो जाएंगे दुख प्राग रहते हुए भी मुक्त कहे जाएंगे गड़बड़ हो गया अमुक्तों में मुक्त का लक्षण चला जाएगा तीसरे क्या करना पड़ा पहले दुख प्राग अब असमानकालीन कहना पड़ा मुक्त्यात्मक दुखध्वंस्य अन्यधिक दुख प्राग भाव सामन कालवाद वामदेवादि मुक्तात्म नमुक्तत्व प्रसंगा स्वमनाधिकरण प्राग भाव विशेषण अस्वसमनाधिकरण क्यों कहा दुख प्रागभाव इसलिए कहना पड़ता है कि भई देखो वामदेवादी महर्षि वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र महर्षि तो मुक्त है ठीक है वो तो मुक्त है ना आप क्या है अमुक्त ना आपके आत्मा में क्या है दुख का है उनके आत्मा में क्या है दुख का ध्वंस ठीक है तो एक समकाल में असमान काल में समान काल में क्या हो गया भिन्न भिन्न आत्माओं में दुख ध्वंस और दुख पराग स्व समीकरण नहीं कहोगे वेदिकरण में भी क्या हो गया ले लो लोगे तो उनकी भी आत्मा में क्या हो जाएगा दुख प्राग वाला उनकी आत्मा विशिष्टाधिक दुख ध्वंस वाले होते हुए भी का आपका निष्ठा मानवृत्ति मान करके उनकी आत्मा उठा देंगे वेदिकरण संबंधी ना, तब क्या होगा वो भी अमुक्त हो गए क्यों उनकी आत्म दुखराग भाव आ गया तो वैधिकरण संबंध से तो अत्या कैसे होगा स्व समाधिकरण होगा जिस अधिकरण में दुख ध्वंस है उसी को उसी का ही दुख का प्रागभाव होना चाहिए अन्य दुख प्राग भाव से नहीं तो मुक्त दुख ध्वंस मुक्त क्या है दुख ध्वंस उसका अन्य दुख प्राग भाव अन्य दुख प्राग भाव के समान समानकालीन हो गए वामदेवादि नाम मुक्तात्म नाम तो उनमें भी क्या होगा अन्य दिवभाव को लेकर के तब तो समान कालीन के बैठ जाएगा तब इससे क्या होगा अमुक्तत्व प्रसंगात वे भी अमुक्त हो जाएंगे इसलिए स्वसम्राधिणी प्रागव विशेषण स्व सम्राधि करके प्रागव का विशेषण देना पड़ेगा चलो इसके पदकृत हो गया तो दुखानी च एक विंशति इक्कीस प्रकार के दुख है आपने कहा ये कौन कौन है शरीरम ठंड इंद्रिया सुखध दुख चेती छह इंद्रिया है छ इंद्रियों के छह विषय हैं, उन छह विषयों के छह प्रकार का ज्ञान छह छह छह अठारह हो गया ये शरीर भी दुख रूप है उन्नीस हो गया सुख भी दुख रूप ही है बीस हो गया दुख तो दुख रूप ही है इक्कीस हो गया दुख काम ही सुख को आपने दुख में कैसे गिना दिया है सुख को 21 प्रकार दुख कोटी में क्यों चलो शरीर को दुख रूप मानी लेंगे बीमारी होता है ये होता होता है परेशान होता है, होता है दुखी हो जाता है उसे उसको दुख रूप मान लिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं इन सुख को भी दुख कैसे कर दिया वस्तु को सुखत्तावक्षण कैसे मान लो मैं तब कहते हैं जो सुख तुम अनुभव करते हो वो दुखानुषंगी है और सुख का पूछ है एक सुख में पूछ लगा हुआ है और पूछ में दुख तंगा हुआ है सुख थोड़ा इधर से उधर मेरे दुख ठट पड़ा हो जाएगा अब जैसे किसी कुत्ते के पूछ कुछ दो, अदय देखो पता चलेगा आपको वो बेचारा क्या करेगा बार बार घूमते रहेगा बार रहे, बार ठड़ा करते रहेगा वो कैसे हटी निकले परेशान रहता है एक बार एक आचार्य थे हरियर कलश ज्ञानपीठ में उन्होंने कहा तो कुत्ते की पूंछ ठेढ़ा कुत्ते का पूंछ टेढ़ा सुन सुन के परेशान हो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं करो ये बहुत प्यारे कुत्ता था आश्रम में वहाँ जोपी नाम से उसके पूछ उन्होंने है जो साइकिल का टायर का तो ट्यूब नहीं होता है वो ट्यूब लगा हो खड़ा हो गया वो सीधा और ट्यूब के कारण से खड़ा हो ही गया अब क्या करेगा वो और बार बार परेशान हो करो करो कर उसको गिराने की पूरी कोशिश कर निकलता तो है नहीं हो, है हो गया एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन बीत गया मैंने कहा कुत्ता परेशान है खाना पीना छोड़ दिया मर जाएगा कहा तेरा एक्सपेरिमेंट हो रहा तो छठा दिन निकालते रहने का हो गया, गया। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट झटी थी एक सेकंड नहीं लगा फटनी फिर खुशी के हमारे ऊपर लहराने लगा दुखा कुत्ते का पूछ होता है तो कुछ भी कर लो वही तो सुख जितना भी सुख हो जैसा भी सुख हो आभ्रमलोक के ब्रह्म पल का सुख भी दुकान शंगी है दुख चिपका हुआ, दुकान दुखानुषंगित शरीर आदो गौण दुखत्म शरीराली में भी जो कहा गया दुखत्व गौण दुखत्व है तथा आप वापस लौटते हैं श्रुति के आधार पर आत्मा बारे दृष्टव थी श्रुते है आत्ज्ञान साधन निध्यासन मनन साधन पदार्थ ज्ञान संज्ञा घटी थी श्रुति आत्मा ही एकमात्र संसार में दृष्टव्य अतव उस ज्ञान आपका श्रवण के द्वारा गुरु आदि से श्रुतियों का श्रवण से प्राप्त करना चाहिए दर्शनों का श्रवण से प्राप्त करना चाहिए ऋषियों का सूत्रार्थ को, को समझ करके जानना चाहिए लेकिन उतने से नहीं होगा बोला आप तो ज्ञान का भी साधन कौन है निध्यासन और मनन। और उसका साधन क्या है निध्यासन और मर्ण का पदार्थ तो ज्ञान ही साधन यदि आप पदार्थ तो ज्ञान ही नहीं तो मनन क्या करोगे? मनन क्या करोगे? जैसे एक बुद्ध को बिठा दो जिसको पढ़ा लिखा नहीं कुछ भी नहीं वो बैठा रहेगा और बैठा रहे उससे पूछो तुम क्या सोच रहा है बैठे थे तू एक घंटा बिठाया गया तेरे मन में क्या क्या विचार आया और ये कहा जितना मुझे जानता हूँ वही तो आएगा मेरे को इतना मालूम मेरे पास कितने भैंस इतने बैल है इतना ये है इतना वो है इधर बकरी है मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मेरे आप जो है पता नहीं मैं यहाँ बैठ के घंटा और बकरियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ बिगड़ गई उतनी इतनी गाय थी अब ढूंढना पड़ेगा मेरे इतना संख्या पूरा करनी है इधनी बकरियाँ थी वो संख्या मुझे पूरा करना है ढूंढना पड़ेगा मेरे दिमाग में तो यही पदार्थ का चिंतन था और आत्मज्ञान का साधन में ये सब पदार्थ ज्ञान एक तत तत दर्शन में से कहा गया, तत तत मनन होगा। उन का करते, करते होगा तब मुक्ति अतएव पदार्थ ज्ञान एवं श्रुति के आधार पर जो है संज्ञा घटी थी इसलिए इसका नाम जो हमने रखा दो है वह संज्ञा य है तर्क सं तत्व ज्ञान शरीर पुत्रादा अभिमान रूप पुत्र ज्ञान नाश हो गया तत्व ज्ञान होने से क्या होता है कद शरीर पुत्र में आत्मत्व स्वीयत्व और अभिमानत्व इत्यादि सारी चीजें जो मिथ्या ज्ञान है वह नष्ट हो जाएगा ये गोकर्ण ने कहा अपने पिता तु देव गई त्याग नहीं कि शरीर में जो अभिमान है पुत्राली में जो है ये सब तू छोड़ो क्या गिरे अभिमति त्यजत्म जाया सुता दिशु त्यजस्व क्या जाया सुता दिशु इन सब ममता तेजस्व देह अस्थि मांस रुधिर इसमें अभिमतिम तेजस इसमें अभिमति होता है और पुत्राली में स्वीयत्व ममत्व होता है यह अहंता और ममता गुत्या को यही है पश्चार निशम जगदिदम क्षणभंग ठीक है फिर कहां डालो वृत्तियों राग रसिको भोग भक्ति निष्ठा इसलिए यहां पर भी वही रास्ते ले जा रहे धीरे धीरे तेना प्रवृत्ति अनुत्पत्ति इसे क्या होगा प्रवृत्ति उत्पत्ति नहीं होगी अतः तत्कालीन शरीर काय व्यूहेन व भोग तत्व ज्ञान परुण नाश इसे क्या होगा तत्कालीन शरीर जो प्राप्त शरीर है इस शरीर का या तो काय कर लो या भोग से या तत्व ज्ञान के माध्यम से इसके प्राग कर्मों का नाश हो जाएगा तो तो जन्मा भाव तो जन्म का भाव यही मोक्ष तो ये भी कैसे हो पाएगा इतना आसान है क्या जैसा हमने बता दिया ये पदार्थ ज्ञानी घुसता नहीं है तो नित्य निमित्त कई रेव कुर्वाणो दुरीद अक्षय ज्ञानं च विमलीकुवन अभ्यास न कवल्यम लगे नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करना कामिक कर्मों को नहीं करना नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए दुरीत क्षय तुम्हारे अंत कर्ण सक पापों का क्षय होगा और पाप क्षय होगा ज्ञान आपके अंदर सिर होगा उस ज्ञान को ही अभ्यास कुर्वन पाची है। उस ज्ञान को ही अभ्यास के द्वारा शुद्ध करना ज्ञान की भी शुद्धि करनी पड़ती है क्योंकि कचरा ज्ञान है ना अनेक कचरा ज्ञान भर देते हैं आप लोग कहीं कहीं न्याय घुसा दिया मीमांसा घुसा दिया तंत्र मंत्र ये वो अनेक दर्शन अनेक चीज पढ़ लेते हैं उन सभी में निष्ठा करो तो कैसे काम चलेगा जिस उद्देश्य के लिए वो चीजें है उतनी पकड़ो बाकी छोड़ना चाहिए उनको पकड़े रहोगे तो ज्ञान की शुद्धि होगी। तो गोली खाओ अभ्यास है पक्क विज्ञान है और इस अभ्यास से जब आपका विज्ञान परिपक्व हो जाएगा कईवल्य हम लबते न रह कैवल्य को यह नर प्राप्त कर लेगा इत्यादि वचनात, इत्यादि स्मृति वचन तमें भी दिमृत्यु में उसी को जान करके अति मृत्यु मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है ऐसी स्मृति भी कहती है जैसे सगुणोपासना काशी मरना जरअी जिसे जो शगुणोपासना फिर क्या होगा काशी मरण होने पर मुक्ति का तो उसका क्या होगा कहते वो सारी चीजें भी तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति तत्व ज्ञान द्वारा ही मुक्ति का साधन समझना कहते लेकिन काशी के मरने मुक्ति कहते उसमें क्या होगा कोई चिंता मत उसमें भी हमारी व्यवस्था है मरने के बाद यहाँ से शिवलोक जाएगा शिवलोक के दौरान में कौन बैठा है काल वो मारेंगे डंडा अच्छी भैरवे कांटी ने डंडा हो तो देखा है काल भैरवर्णन का अच्छा। के गुदात के अंदर घुसा देते खून भरेगा ऐसा बुरा हत होगा उसका चिल्ला है तो भाव देख के भागेगा पिता कहा खाना हो उसमें देख के उस... काल कार बहरा भयंकर रूप देख के अभी भाग जाएगा जाए पिटाई खाना पड़ेगा वो सारा पाप शुद्ध करके फिर आपको दरवाजे के अंदर जाने जा। अब के पास जा। कितने टिकते हैं वहां उनकी पिटाई सहन कौन करे वो शुद्धिकरण करके तब गेट पास देंगे अंदर जा बेटा वहां जब जाएंगे शिव आपको प्रणव का उपदेश देंगे वही करे अतएव परमेश्वर काश्याम तार्क उपदिशति की सारा इसलिए कहा गया है परमेश्वर काशी में मरने वालों को तारक मरे ओम प्रणव उपदेश देकर उसके माध्यम से मुक्ति में स्थापित करा अत ज्ञान से ही मोक्ष है और कोई रास्ता नहीं ये बात सिद्ध हो गया अब उपसमान श्लोक है कालादन मत बाल विपत्ति अन्नम विदुषा रचित तर्क संग्रह कणाद न्याय मत कणाद और न्याय खुद अन्नम भट्ट कह रहे हैं अन्नम भट्टे जो अन्नम भट्ट के द्वारा मुझ मया अध्यारणा मया अन्नम भट्टे विदुषा तर्क संग्रह रचित तर्क संग्रह रचना की गई है कैसी हो तर्क संग्रह और किन के लिए किया आपने कर्णाज न्याय मत तर्क कणाल और न्याय मत में कहे पदार्थों का संग्रह रूपा तर्क संग्रह मैंने बनाया है सिद्ध है बाल का लक्षण पहले हो चुका है दोबारा विचार क्या करें उन बालकों का विपत्ति मैंने न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन कणाल और गौतम के दर्शनों में आपके के बालों की बुद्धि की वित्पत्ति बुद्धि में ज्ञान पैदा करने के लिए उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए समाप्त यदि गुरु दत्त सिंह शिष्य श्री चंद्र सिंह विरचित पदकृति समाप्त अभवत उसी में गुरुदेव भक्त सिंह है उनका शिष्य चंद्र सिंह जो बुद्ध सिंह नाम से प्रसिद्ध है उनके अंदर विचित पदकृत भी साथ साथ समाप्त हो जाता है ओम पूर्णस्य पूर्णमेवाशिष्य ओम शांति शांति शांति